नारायण नारायण आज का विषय है तुम नाम स्मरण करना शुरू करो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा ही जिस मनुष्य में अपना स्वार्थ नहीं है उसे कुछ भी कम नहीं होगा जहाँ निस्वार्थ है वहाँ भगवान को सभी बातों की पूर्ति करनी ही होगी हम जब तक संसार से प्रेम नहीं करते तब तक हमें औरों से प्रेम प्राप्त नहीं होगा जो भगवान के प्रेम में लीन हो जाता है उसे अन्य बातों का स्मरण ही नहीं रहता मालिक के घर में प्रवेश करते ही जैसे चोर भाग जाता है वैसे ही जो भगवान के प्रेम में रथ हो गया वह सुखी हो जाता है क्योंकि उसकी देह बुद्धि भाग जाती है यानी नष्ट हो जाती है अतः भगवान को इस ढंग से मनाएं कि जिससे उसकी आँखों में आंसू भर आए उसे मनाते समय हमारी आंखों में यदि आंसू भर आएँ तो भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं इसमें संदेह नहीं कि भगवान से प्रेम होने के लिए सत्संगति के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है किंतु सत्संगति सबको प्राप्त होगी ही ऐसा निश्चय से नहीं कह सकते दूसरा मार्ग विचार का है हमेशा पवित्र और अच्छे विचार मन में रखें भगवान सब पर कृपा करें वह सबका कल्याण करें उसके प्रति सबका प्रेम हो ऐसा विचार हमेशा मन में धारण कर संतों के विचारों का मनन और चिंतन किया जाए सबके कल्याण का चिंतन करने से अनायास अपना कल्याण होता है पर यह स्पष्ट है कि हमारे विचार भी स्थिर नहीं रहते नाम स्मरण शुरू करने पर कितने ही अपवित्र विचार मन में आते रहते हैं इसका सबको अनुभव है ना अतः मन में पवित्र और अच्छे विचार सिर रखना भी हमारे मन की वश की बात नहीं है अब तीसरा मार्ग है है है। नाम। नाम ही एकमात्र ऐसा साधन है कि जो प्रयत्न से साध्य हो सकता अतः तुम निश्चंक होकर नाम स्मरण करो उसके विरुद्ध कोई भी कुछ भी कहे तो उसका मत मानो नाम कैसे लिया जाए आदि चर्चा के झंडट से तुम अलिप्त रहो तुम नाम लेना शुरू करो भगवान के प्रति तुम्हें प्रेम निर्माण होगा ही निरंतर निश्चय से नाम स्मरण करते रहो जहाँ राम वहाँ मेरा जहाँ नाम वहाँ मेरा राम है यह मेरा विश्वास तुम रखो दूसरा कुछ भी ना करते हुए सदा निश्चय से नाम स्मरण करने वाले मनुष्यों की भेंट संतों से होगी और वे उसका कल्याण करेंगे नाम की यह चिंगारी हम जागृत रखेंगे जो नाम में रहता है उसकी वासनाओं का क्षय होता है और उसकी दीनता समाप्त होती है ऐसा नाम स्मरण तुम हृदय से करो और सब अति सुख से रहो और गृहस्थी आनंद से करो नारायण नारायण